श्री भागवत महापुराण अष्ट स्कंध अथकोन विंशोध्याय भगवान वामन का बलि से तीन पग पृथ्वी मांगना बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना श्री शुकुवाच रोचने वाक्यम धर्मयुक्त सून निसम्या भगवान प्रीत प्रतिनंदे दम अब्रवीर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा बलि की ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा श्री भगवान कुलोचितम धर्मयुतम यशस्कर प्रमाणम भृगुवशां पितामह कुल वृद्ध प्रशांत श्री भगवान ने कहा राजन आपने जो कुछ कहा वह अपनी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है क्यों न हो पर लोक हितकारी धर्म के संबंध में आप ध्रुवपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं ने तस्मिन कुल कश्चिन सत्व कृपण पुमान प्रत्याख्या आपकी वंश परंपरा में कोई अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो न संतना तुम अस्विनो नृपा कुले यद्या प्रहलाद जतो दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ क्यों न हो आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभामान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा यथो जा तो हिरण्याक्षर दिग्विजय नावि आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपने जोड़ का कोई वीर न मिला आगतम जब भगवान जल में से पृथ्वी का कर रहे थे तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे हनम जगाम हरे जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्य को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठध धाम में पहुंचा तम समालोक्य शूल पाणी चिंतया विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं जब उन्होंने देखा कि हिरण्य तो हाथ में सूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है तब उन्होंने विचार किया यतो यतो हम तत्रा सो मृत्यु प्राण अभृतामिव अतो हमस्य हृदय प्रभेक्षा भी जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँ जिससे यह मुझे देख न सके क्योंकि यह तो बहिर्मुख है बाहर की वस्तुएँ ही देखता है एवं रिपो शरीरं साथा जिस समय निश्चित उन पर झपट रहा था उसी समय ऐसा निश्चय करके दर से कापते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में हो। से होकर हृदय में जा बैठे कुपितो ध्याम समुद्रान् हिरण्य कस्बू ने उनके लोक को भली भांति छान डाला परंतु उनका कहीं पता न चला इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाथ करने लगा उस वीर ने पृथ्वी स्वर्ग दिशा आकाश पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। ढूंढाई नातो नूनम नावर्तते नावर्ततेमान उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा मैंने सारा जगत छान डाला परंतु वह मिला नहीं अवश्य ही वह भ्रातृाती उस लोक में चला गया जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता था अज्ञान बस अब उससे वैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है पिता प्रहलाद पुत्र से तद दिंगे भ्यो देवे भ्यो दास राजन आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे यहां तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली भवाना चरितान धर्मान अनास्थित्राह्मण पूर्वजूर आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है तस्मा सदे हमदर्शभात पदात्रीणी दैतेन्द्र संविता पदा मम दैतेन्द्र आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से तीन डग मांगता हूँ नान्यते कामये ये राज्य जगदीश्वराथ नयन प्राप्नोति वै विद्वानदर्थ प्रतिग्रह माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए इससे वह प्रति ग्रहजन्य पाप से बच जाता है बलिर्वाच अहो ब्रह्मणता वृद्ध सम्मता तम बालो बालिम सम्मति स्वार्थम प्रत्युत यथामा बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी अभी बच्चों की सी है अभी तुम हो भी तो बालक ही ना इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो माम भी समाराध्य लोका नाम एक पदत्र बुद्धिमान द्विपदाशुषम मैं तीनों लोगों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल तीन डग भूमि मांगे वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है नाम उप्र भू जो चामी करीम भोमिम बटो काम प्रत्यक्ष मे ब्रह्मचारी जी जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए अतः अपने जीव का चलाने के लिए मुझसे मांग लोच या वनतो विषया प्रेषा त्रिलोक्यान्द्रियम ना शक्नुवंत थे सर्वे प्रतिपूर तुम नृपन श्री भगवान ने कहा राजन संसार के सबके सब प्यारे सब विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है यदि वह अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी ना हो ना ना नौ वर्ष समेत सप्तरे जो तीन पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता उसे नौ वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके मन में सातों दीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी है कि मैंने सुना सप्तियों आदि नरेश सातों द्वीपों के अधिपति थे परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके यदि क्षयपन्न संतुष्टो वर्तते सुखम नासुष्ट ते भी कह अयितात्मोपाधित जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है परंतु अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धलकती रहती है पुंसोम संसते हेतु असंतोषो काम यदिछयोपंडे नोषो मुक्त स्मृत धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है यदिछलाम यदिच्छालाभ संतुष्टस्तेजो विप्र वर्धते तत्सा अम्य सतोषा अंभ सेवा सुनाक्षण जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है उसके तेज की वृद्धि होती है उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि तस्मात्नी प्रधानवत सिद्धोंवत प्रयोजन उसमें संदेह है कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में रोमी है इसलिए मैं आपसे केवल तीन पग भूमि ही मांगता हूं इतने से ही मेरा काम बन जाएगा धन उतने ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो जग्राह कहते हैं भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बली हंस पड़े उन्होंने कहा अच्छी बात है जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतने ही ले लो यो कहकर वामन भगवान को तीन पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया विष्णुमेरम जानन चिकित्म विष्णु शिष्यम प्राह शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं रही थी उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देकर उनसे कहा शुक्रवाच वैरोात भगवान विष्णु रव्य कश्यपा जाम कार्य साधक शुक्राचार्य जी ने कहा विरोचन कुमार ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं प्रतिश्रतम थयी तस्मेथ मजानता न साधु मण्य दैत्याम महानुपगत तुमने यह अनर्थ न जानकर की ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे उन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है इसे मैं ठीक नहीं समझता एतस, एसते स्थान ऐश्वर्यम श्री हम तेजो यखिद्य शक्रा माजा मानव को हरि भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं यह तुम्हारा राज्य ऐश्वर्य लक्ष्मी तेज और विश्व कीर्ति सब कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे लोकान विश्वकाय क्रमिष्य सर्वस्व विष्णे धत्वा मूढ़वर्तिष्य से कथम ये विश्व रूप है तीन पग में तो ये सारे लोकों को नाप लेंगे मूर्ख जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा क्रम तो गई के न द्वितीयन दिव्य विभो कम चाय न महताम तातीय से कुतो गति ये व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा तब इनका तीसरा पग कहा जाएगा प्रधा प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुत प्रतिपादय भगवान तुम उससे पूरा न कर सकोगे ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में भी जाना पड़ेगा क्योंकि तुम अपने की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो गए न तद्दानं दानम प्रशंसती ये न वृत्ति विपद्यते दानम यप कर्म लोके वृत्तिमत विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान यज्ञ तप और परोपकार के कर्म कर सकता है धर्माय जश कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजनुत्र चमोदे जो मनुष्य अपने धन को पांच भागों में बांट देता है कुछ धर्म के लिए कुछ यश के लिए कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए वही लोक और प्रलोक दोनों में ही सुख पाता है अत्री बहवृचर्गीतम तृणोमे सुरसम यत् सत्यम ओमि योर यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूं। तुम सुनो, श्रुति कहती है कि किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है सत्यम पुष्प विद्या आत्म वृक्ष ब्रिक्षे जीवति आ आ यह शरीर एक ब्रिक्ष है और सत्य इसका फल फूल है परंतु यदि ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरे को न देना दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है तद्यथा वृक्ष उन्मूल चिरात एवं आत्मा संशयः जैसे जड़ रहने पर वृक्ष थोड़े ही दिनों में गिर जाता है उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सुख जाता है इसमें संदेह नहीं वा परागृत अपूर्ण अक्षरम तदोम ओम ते प्रया तेन हरितेत भिक्षवे पुमान भिक्षभे सर्व मुंकर हा मैं दूंगा यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है जो जाचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अब अपकी हो जाती है वह तो जीवित रहने पर भी मृत के समान ही है विवाह में कन्या आदि की प्रशंसा करते समय अपनी जीविका की रक्षा के लिए प्राण संकट उपस्थित होने पर गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है ये महाप्राणे महापुराणे पारंस्याम सीतायांष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भाकोनशोध्याय